महा भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथ त्रिशोध्याय संघार राजुवाच ततो महाभागवत उद्धव निर्गते वनमती कि अको भगवान्ूतभ ब्रह्म सापोपसंश्वाकुले जाद वर्षभ प्रेयतिम सार्वनेत्राण सजत राजा परीक्षित ने पूछा भगवन जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूतभावन भाव भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची प्रभो शिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने कुल के श्राप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया प्रत्याषुम नैनम शोषेकुह कविष्ट न सरती तथो यत सतात्मल यीर्वाचा जनयती रि किुमा कवीना दृष्टवा जश्नोर्जिधिरथ ग्यतो भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी जब संत पुरुष उनके रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़सा जाता है वहाँ से हटना नहीं जानता उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है इसके संबंध में तो कहना ही क्या है महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारुप्य मुक्ति मिल गई उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया ऋषुवाच दिव्य भुव्यक्षे च महोत्ता दृष्टी सुधर्मा कृष्ण प्राह यदू एते यदूनिदरा महोत्ता द्वारेतव मुहूर्तम स्थेयम युपुंगवा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्च्छेद जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं तब उन्होंने सुधरमा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही श्रेष्ठ यदुवंशियों यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए शत्रि बालाश्च वृद्धाश्चो रजंपिता वैम प्रभासामो यत्य सरस्वती तरासुचय उपोष्य सुसमिता देवता पूजय श्याम स्नपनपना स्त्रियं बच्चे और बूढ़े यहाँ से धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है वहाँ हम स्नान करेंगे पवित्र होंगे उपवास करेंगे और एकाग्र चित्र से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे ब्राह्मणास्तो महाभागान पृतस्वस््यना वह गोभि हिण्यवासोभि गजास्वथमेवस्म विधि हृष् हृष्ठिष्नोदिशहष्टघ्नो विदे, मंगलायमुत्तम देव दवा पूजा भूते सुपरमो भव वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ भूमि सोना वस्त्र हाथी घोड़े रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है श्रेष्ठ यदुवंशियों देवता ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है इति सर्वे समाकरण यद वृद्धा मधुद्वि तथेति प्रभासं तस्मिन् तथे तीनुर्य प्रभागवता भक्तोपेश सभी वृद्ध यदवंशियों ने भगवान श्रीकृष्ण की यस्तु कहकर उसका अनुमोलन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की वहाँ पहुँचकर यादवों ने यदवंशिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगलकृत्य किए तत तस्म महापानम पपुर्मय कम मधु दिभ्रंशित्रवैभ्य मति यह सब तो उन्होंने किया परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है महापाणाभिमत्ता वीराणाम दीप्तचित कृष्ण माया विमूढ़ाण संग योध क्रोध संरब्धा तो तब संर मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे विमूढ़ हो गए थे उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए पता पता कुंजरादि खरोष नरे रपी मिथ समेत सुदूर्मदाम मतवाले जदवंसी रथों हाथियों घोड़ों गधों ऊँटों खच्चरों बैलों भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे मानो जंगली हाथी पर एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों सबकी सवारियों पर ध्वजाएँ फहरा रही थी पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे प्रद्युम्न शाम्भ जदढ़ अक्रूर भोजा वनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र संग्राम जितो सुधारुण गदो सुमित्रा सुरथो समीयत प्रद्युम्न सांब से अक्रूर भोज से अनिरुद्ध सात्यकी से सुभद्र संग्राम जित से भगवान श्रीकृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे अन्य च ये वही निष्ठोदय सहस्त्रजित जिताजिभा मुख्या अन्यो न्यमाशाद्य मदानंधकारिता जघनुर्मुकुंदे नोहिता इनके अतिरिक्त निष्ठ उल्मुख सहस्त्रजीत सतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था दास विष्णक भोज सात्ता सेना विसर्जना ककुरा दासार्ह विष्णि अंधक भोज सात्वत मधु अरबुद माथुर सूरसेन विसर्जन कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे पुत्रायुध्यन पितृभिर्भ्रतृभिस्त्री दौहेत्र पितृभ्य मातुल मित्रारित्रद सुहृदे पुत्र पिता का भाई भाई का भांजा मामा का नाती नाना का मित्र मित्र का सुहृत सुहृत का चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे सरे सुद्य तो मारे सुधन तो तो सु शस्त्र सो छे सो मुष्टे खोरे रका अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की यह वही घास थी जो ऋषियों के साप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी भद्रक भुवन पिघाम मुष्टिना भृता जघ्नुदुषस्ते कृष्णेन वारुत प्रयत्ननेक मण्यमान बलभद्रम च मोहिता हंत धियो राजपन्ना आतता ही हे राजन उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गनों के रूप में परिणित हो गई अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूड हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े अथता वापे संक्रोधा उद्यम्य कुरुनंदना एर का मुष्टि परिघरथो जग्न तुर्य ब्रह्म सापोपिष्टा कृष्णमाजावृतात्म परधा क्रोध क्षम निन्णवि यथावन कुरनंदन अब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्धभूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे एर का घास की मुट्ठी ही मुद्दर के समान चोट करती थी जैसे बाँसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बाँसों को ही भस्म कर देता है वैसे ही ब्रह्मचाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया एवं नष्टेश सर्वेशु कु अवतारित तो भुव भारे वशेषिता जब भगवान श्रीकृष्ण देखा कि समस्त यदवंशियों का संहार हो चुका तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया राम समुद्रवेलाया पौरुषम त्याजलोक मनुष्य संयोज्यात्मात्मरी राम निर्याणमालोक्य भगवान देव की सुतः निस्साद धरोपस्थित तुष्णिमा तुष्णीमासाद पिप्पलम परीक्षित बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम में लीन हो गए तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए बिभ्रज चतुर्भुज रूपम भ्राजिष्णु प्रभया स्वयाकुर्विधूमुव पापक शिवस्ताक घनश्याम तप्तहाटकवर्चस कौशेयांबरयुग्न परवृतम सुमंगल भगवान श्रीकृष्ण ने उस समय अपने अंगकांत से दे चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान द्योति निकल रही थी वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभावान था वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे वहाँ ही मंगलमय रूप था बड़ा ही मंगलमय रूप था सुंदर स्मृत वक्ताब्जमंडितरी का भीराक्षम सुनन्मकर ब्रह्मशूत्र कीटकांगदेह हरण पुर मुद्रा भी कौसुभेद विराजित वनमाला परितांगम मृत मध्ये निधा कृत्तो कृत्रो रऊ दक्षिणे पाद आसी पंकजारुणम मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलके बड़े ही सुहावनी लगती थी कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे कमर में करधनी कंधे पर योग्योपवीत माथे पर मुकुट कलाइयों में कंगन बाहों में बाजूबंद वक्षस्थल पर हार चरणों में नुपुर अंगुलियों में अंगूठियाँ और गले में कौस्तुभ मड़ी शोभाएमान हो रही थी घुटनों तकवन माला लटकी हुई थी शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे उस समय भगवान अपने दाहनी जांग पर बाया चरण रख कर बैठे हुए थे लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था मूसलशेषाया खंडक सुधकोजरा मृगाशा तच्च बिव्याद मृगशंखया चतुर्भुज तम पुरश दृष्ट् सकृतकिलविषात सादुष परीक्षित जरा नाम का एक बहेलिया था उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाढ़ की गासी बना ली थी उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाढ़ से बिंध दिया जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं अब तो वह अपराध कर चुका था इसलिए डर के मारे काँपने लगा और दैत्यदलन भगवान्नी के चरणों पर शिर्र कर धरती पर गिर पड़ा अजानता कृतम पापेन मधुसूदन क्षंत पाप से उत्तमश्लोक यस्मणम नृणामध्तनाशन वनते तस्त विष्णो मैं साधु कृत प्रभु उसने कहा हे मसूरन मैंने अजान में यह पाप किया है सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ परंतु आप परम जसस्वी और निर्विकार हैं आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया तन्मा तु जय भैकुंठ पापा मृगलुब्धक यहा पुनरह तेम न कुति क्रम यमगरचिम विदुर्च रुद्राद शतनयापतो गिराे तन्मया तेतंज किंत वयम सदंगत गृणी वह वैकुंठ में मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ वैकुंठनाथ मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ आप मुझे कभी अभी अभी मार डालिए क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा प्रार्थ न करूँगा भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत्त है ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनी लोग उसके विषय में कही क्या सकते हैं श्री भगवान वाच माँ भय तुम तो उठ काम सको या तुम मधु मधनुज्ञात सरगम सुकृत नाम पदम भगवता कृष्णे ते परिक्रम्यतम भगवान श्री कृष्ण कहा हे hey जरे तू डर मत उठ उठ, उठ यह तो तूने मेरे मन का काम किया है जा मेरी आज्ञा से तो उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं जब उन्होंने जरा व्यास को यह आदेश दिया तब उसने उनकी तीन बार परिक्रमा की नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया दारुक कृष्ण पधवीं अनगम्यता वायुम तुलिसका मोदम आघ्रायामुखम यजहू तम त्रतिम्योरात यस्वस्थमूले पथि नेहलुतात्मा निपात पादाद्लुत सवात्मलोचन हो भगवान श्रीकृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया दारुक ने वहाँ जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी वह रस्ते कूद भगवान के चरणों पर गिर पड़ा प्रभो तमसि मुडपे उसने भगवान से प्रार्थना की प्रभो रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसी दशा हो जाती है आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है चारों ओर अंधेरा छा गया है अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है इति ब्रुवत सुते वै रो गुणलांचन समात राजस्व उदीक्षत तमन्वगंद रे विष्णु प्रहणाली तेनात विस्मितात्मा तूतमाह जना परीक्षित अभी दारूक इस प्रकार कही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुण ध्वज रथ पताका और घोड़ों के सहित आकाश में उड़ गया उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही तब भगवान ने उससे कहा गच्छरवतीत ज्ञाती निधनम्यथ संकर्षण से निर्याण बंधुभ्यो ब्रोहिमद्दसाम दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संघार भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो द्वारकायां जन स्थेभिस्बंधु मैया त्यता जदुपुरी समुद्र प्लावयति स्व संपलिग्रह सर्वे आदा पितरौचन अर्जुन नाविताइपस्थम गमीष्यत उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाए तम तो मध्धर्म आस्था ज्ञान निष्ठ उपेक्षक मन माया रचना में व्रज इतम परिक्रम्य पुनः पुनः तत्पादो श्रेष्ण दारुक तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रख बारंबार प्रणाम किया तदनंतर वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा चयतायादशंधे त्रिशोध्याय